कबीर साहेब की वाणी में तीन चीज मुख्य होती है सबसे पहली गुरु गुरु करना जरूरी होता है तो गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान कबीर सौ सब हराम है बाचो वेद पुराण कबीर साहब ने छोड़ दिया है कि गुरु भक्ति जरूर करना है दूसरा साहेब ने यह जोड़ दिया है कि जीवन में अच्छा संग करना है और तीसरा साहेब ने यह जोड़ दिया है कि कर्म अच्छा करना तो इन तीन चीज़ों को साहेब ने अपनी वाणी में बहुत जोड़ दिया है सदगुरु कबीर फरमा रहे हैं कि बिना गुरु माला फेरते गुरु बिन देते दान कबीर सो सब निष्फल गया बाछो वेद पुराण चाहे वेद पढ़ो चाहे गीता पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो जो कुछ भी शास्त्र दुनिया में बनाए गए कितने बाँच लिए जाए अनभवी गुरु की शरण में अगर नहीं जाते हैं तो आत्मज्ञान परमात्मा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई दीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो अगर गुरु कृपा मनुष्य के ऊपर नहीं है तो वेद और गीता को पूरा कंटस्थ भी कर ले तो भी उसका कल्याण नहीं है यहां पर सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु बिना हृदय ज्ञान न होवे जीव किस्तुरी मृग भुलावे मृग जैसे किस्तूरी रहते हुए भी भूला भटका घास सूंघता रहता है इसी प्रकार मनुष्य के पास सुख शांति और बहुत खजाना होते हुए भी वो तीर्थ में भटकता रहता है फिर कहते हैं गुरु बिन मिटे ने अपना आपा भर्म जेवड़ी बन गया जितने भर्म है आपा अहंकार अभिमान है वो बिना गुरु नहीं मर सकते गुरु बिना साहब अलग अलग दृष्टान देते हैं। गुरु बिना केसरी सिंह है उसका दृष्टान देते वो जंगल का राजा है पर उसे बोध नहीं ज्ञान नहीं होने के कारण से एक खरगोश के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है सिंह की हत्या खरगोश के द्वारा हो गई क्यों हुई कि उसका कोई गुरु नहीं था उसे कोई ज्ञान नहीं था ऐसे ही कितना भी धनवान हो कितना भी विद्या ग्रहण किया हुआ हो पर जब तक आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं जाएगा जब तक एक दृष्टांत आता है कि एक नदी चल रही थी और एक शेठ के इच्छा हुई कि मैं हरिद्वार के जैसा कोई तीर्थ था वहाँ मैं जाऊँ और तीर्थ करूँ तो शेठ गया उसने कहा दो चार एक दो किलोमीटर घुमा और थक गया पैसा कहाँ काम आएगा एक नाविक को कर लेते हैं नाविक को कहते भाई दिन भर में तुम्हारा कितना पगार होता है तुम ले लेना और मेरे को सब मतलब जितने घाट हैं गंगा पे उतने सारे घाट जो है दिखा देना तेरा दिन भर का जो किराया ले लेना नाविक था और नाविक जो है जिस जितना उसका किराया होता है दिन भर का वो सेठ से ले लिया और सेठ को बैठा करके अलग अलग घाट पर उसके दर्शन करा सेठ बड़ा प्रसन्न हो अब सेठ ने पूछा किससे पूछा नाविक से क्या पूछा है नावड़िया है नाविक तुम्हारे और कोई कामकाज है धंधावाड़ी है तो उसने कहा नहीं सेठ जी यह अगर नाव नहीं होवे ना तो मेरा पूरा परिवार भूखा मरे ओहो तब तो जिंदगी में आके तुमने क्या किया भाई हमारे तो बम्बई में है बड़े बड़े बंगले हैं और बड़ा बड़ा जो है थाट बाट है धन संपत्ति है और बड़ा वाणिज्य व्यापार है तुमने जिंदगी में क्या भी नहीं किया हाँ सेठ जी ऐसी बात है दूसरा प्रश्न सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई शादीवादी होगी तेरी बाल बच्चे हैं बोले शादी वादी तो अभी हुई नहीं अरे फिर तुमने क्या संसार में आके क्या मेरे तो भाई दो चार पुत्र पुत्री परिवार हैं तीसरा प्रश्न सेठ जी ने कहा तुम कुछ पढ़े लिखे हो तो फिर उन्होंने धीरे से जवाब दिया ना, नाविक ने कि महाराज में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ अरे तुम तो मूर्ख के मूर्ख रह गए मैंने तो हिंदी अंग्रेजी फारसी रशियन कितनी भाषाएँ पढ़ी है, है? इतना भाषाओं का मैं ज्ञाता हूँ मेरे को ज्ञान है देश विदेश में जाता हूँ और व्यापार वाणिज्य व्यापार करता हूँ अरे भाई तुमने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर दिया इतने में क्या हुआ कि तूफान आया और नाव डगमगाने लगी तो वो बोला कौन नाविक बोला कि हुक्म आपने सब कुछ सीखा संस्कृत इंग्लिश जो भी सब सीखा पर आपने तैरना सीखा कि नहीं सीखा बोले भाई सब सीखा बाकी पानी में तैरना नहीं सीखा कह लो सेठ जी अगर तैरने सीख, नहीं तो अब मरो फिर तो नाव उल्टी होगी वो तो बच के निकल के चला गया उस सेठ मर गया तो कबीर साहब कहते हैं भाई दुनिया में सब सीख जाते हैं परंतु तैरना कोई नहीं सीखते तैरना का मतलब है कि भजन करके भवसागर सागर से पार हो जाना तो ये गुरु बिना संभव नहीं है तो इसलिए दुनिया में हम कितने भी कुछ कर ले जब तक हम तैरने नहीं सीखेंगे जब तक संसार में उस सेठ की गति से बहुत सागर में डूब जाएंगे कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन श्वान देख बहु बेका मंदिर एक काच का देखा कुत्ते ने मंदिर देखा तो आमने सामने कुत्ता दिखा भुक भुख के मर गया ऐसे ही व्यक्ति अज्ञा सत्संग में गया नहीं और अपने घर में ही स्त्री पुरुष लड़ लड़ के मर गए या बाल बच्चे लड़ लड़ के एक एकमाट के लिए और कोई बात नहीं फिर है फिर कहे चौं दिस दी से अपनी छाया और भुसत भुसत कुतिया प्राण घमाया आत्मज्ञान हुआ नहीं मैं किसको गालियाँ बोल रहा हूँ उसमें भी तो साहेब है वो मेरा भाई है ज़्यादा ले लिया तो क्या हुआ नहीं लड़ लड़ के कुत्ते की तरह मर गए संसार में गुरु नहीं मिले सत्संग नहीं मिली चरों दिस, दिस से अपनी छाया भुस भुस के प्राण घमाया गुरु बिन सुआ नलनी से बंदा गुरु बिन कप्पी पड़ गया फंदा जीव आत्मा है वो खाने में पीने में देखने में इसमें अड़ूज गई तो साहेब कहते हैं जीव रूपी सुआ मतलब पिंजरे में फंस गया है कहे कबीर सयु भरम्या संसारा और गुरु सदगुरु बिन कैसे उतरे पारा तो आगे भजन सुने बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की